श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद एक सौ तेरह अप्रैल अठारह गोपी प्रेम गिरीश श्री रामकृष्ण से महाराज एकांगी प्रेम क्या चीज है श्री रामकृष्ण इसका अर्थ है केवल एक ओर से प्रेम उदाहरणार्थ पानी बतख को ढूंढने नहीं जाता वरन बतख ही पानी को चाहता है प्रेम और भी कई प्रकार के होते हैं जैसे साधारण समंजस और समर्थ पहला जो साधारण प्रेम है उसमें प्रेमी केवल अपना ही सुख देखता है वह इस बात की चिंता नहीं करता कि दूसरे व्यक्ति को भी उससे सुख है अथवा नहीं इस प्रकार का प्रेम चंद्रावली का श्री कृष्ण के प्रति था दूसरा प्रेम जो सामंजस्य रूप होता है उसमें दोनों एक दूसरे के सुख के इच्छुक होते हैं यह एक ऊँचे दर्जे का प्रेम है परंतु तीसरा प्रेम सबसे उच्च है इस समर्थ प्रेम में प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है तुम सुखी रहो मुझे चाहे कुछ भी हो राधा में यह प्रेम विद्यमान था श्री कृष्ण के सुख में ही उन्हें सुख था गोपियों ने भी यह उच्चावस्था प्राप्त की थी जानते हो गोपियाँ कौन थी श्री रामचंद्र जी उस घने जंगल में घूमते थे जिसमें सात हजार ऋषि रहते थे वे सब श्री राम जी को देखने के लिए बड़े उत्सुक थे उन्होंने उन उन्हों सब पर एक दिव्य दृष्टि डाल दी कुछ पुराणों का कथन है कि बाद में वे ही सब ऋषि वृंदावन में गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुए एक भक्त महाराज अंतरंग किसे कहते हैं श्री रामकृष्ण मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ एक सभा मंडप में भीतर भी खंभे होते हैं और बाहर भी अंतरंग भीतर वाले खंभों के सदृश है जो सदैव गुरु के समीप रहते हैं वे अंतरंग कहलाते हैं से अपने लिए न तो ईश्वर का रूप चाहता है न अवतार ही श्री रामचंद्र जी जब वन में घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ ऋषियों को देखा ऋषियों ने बड़े स्नेह से उनका अपने आश्रम में स्वागत किया और कहा प्रभु आज तुम्हारे दर्शन प्राप्त करके हमारा जीवन हो गया पर हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो तथा अन्य ऋषि तुमको ईश्वरी अवतार कहते हैं पर हमारा वह दृष्टिकोण नहीं है हम तो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद का ध्यान करते हैं श्री राम यह सुनकर प्रसन्न हुए और मुस्कुरा दिए ओह मुझे भी कैसी कैसी मानसिक परिस्थितियों में से कर गुजरना पड़ा मेरा मन कभी कभी निराकार परमेश्वर में लीन हो जाता था कितने ही दिन मैंने इस अवस्था में बिताए मैंने भक्ति और भक्त का भी त्याग कर दिया था मैं जड़वत हो गया था मुझे अपने सिर तक का ध्यान नहीं था मैं मरणासन हो गया था तब तो मैंने रामलाल की चाची श्री रामकृष्ण की लीला सहदर्मिनी को अपने पास रखने का सोचा था मैंने अपने कमरे से सभी चित्रों को हटाने के लिए कह दिया जब मुझे बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ और जब मेरा मन उस अवस्था से उतरकर साधारण अवस्था पर आ गया तब मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मानो एक डूबते हुए मनुष्य के समान मेरा दम घुट रहा हो अंत में मैंने अपने मन में कहा मैं तो लोगों का अपने पास रहना भी नहीं सह सकता हूँ फिर मैं जीवित कैसे रहूंगा? तब मेरा मन एक बार फिर भक्ति और भक्त की ओर झुक गया मैं लोगों से यही लगातार पूछता था कि मुझे क्या हो गया है भोलानाथ दक्षिणेश्वर मंदिर के एक मुंशी ने मुझसे कहा आपकी इस मानसिक स्थिति का वर्णन महाभारत में है समाधि अवस्था से उतरने के बाद फिर भला मनुष्य कैसे रह सकता है निश्चय ही उसे ईश्वर भक्ति की आवश्यकता होती है तथा ईश्वर भक्तों का संग नहीं तो वह अपना मन किस बात में लगाएगा महिमाचरण श्री कृष्ण से महाराज क्या कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था से फिर साधारण सांसारिक अवस्था पर आ सकता है श्री राम कृष्ण महिमा से धीरे से मैं तुम्हें एकांत में समझाऊंगा केवल तुम्ही इस योग्य हो कि तुमसे कहा जाए